पुरानी दुनिया के बड़े, बड़े बड़े शहर मैं लिख चुका हूँ कि आदमियों ने पहले पहल बड़ी बड़ी नदियों के पास और उपजाऊ घाटियों में बस्तिया बनाई जहाँ उन्हें खाने की चीजें और पानी बहुत ताय से मिल सकता था उनके बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर थे तुमने इनमें से बाज मशहूर शहरों का नाम सुना होगा मैसू में बाबुल नेनुआ और असूर नाम के शहर थे लेकिन इनमें से किसी शहर का अब पता नहीं है हाँ अगर बालू या मिट्टी में गहरी खुदाई होती है तो कभी कभी उनके खंडहर मिल जाते हैं। इन हजारों वर्षो में वे पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए और उनका कोई निशान भी नहीं मिलता बाज जगहों में इन ढके हुए शहरों के ठीक ऊपर नए शहर बस गए जो लोग इन पुराने शहरों को खोज रहे हैं, उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ रही है और कभी कभी तले ऊपर कई शहर मिले हैं। ये बात नहीं है कि ये शहर एक साथ ही तले ऊपर रहे हों एक शहर सैकड़ों वर्षों तक आबाद रहा होगा लोग वहां पैदा हुए होंगे और मरे होंगे और कई पुश्तों तक यही सिलसिला जारी रहा होगा धीरे धीरे शहर की आबादी घटने लगी होगी और वह विरान हो गया होगा हो आखिर वहां कोई न रह गया होगा और शहर मलबे का एक ढेर बन गया होगा तब उस पर बालू और गर्द जमने लगी होगी और यह शहर उसके नीचे ढक गए होंगे क्योंकि कोई आदमी सफाई करने वाला न था एक मुद्दत के बाद सारा शहर बालू और मिट्टी से ढक गया होगा और लोगों को इस बात की याद भी न रही होगी कि यहाँ कोई शहर भी था सैकड़ों बरस गुजर गए होंगे तब नए आदमियों ने आकर नया शहर बसाया होगा और यह नया शहर भी कुछ दिनों बाद पुराना हो गया होगा लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा और वह भी वीरान हो गया होगा एक जमाने के बाद वह भी बालू और धूल के नीचे गायब हो गया होगा यही सब है कि कभी कभी हमें कई शहरों के खंडहर ऊपर नीचे मिलते हैं। यह हालत खासकर कर जगहों में हुई होगी क्योंकि बालू हर एक चीज पर जल्दी जम जाती है कितनी अजीब बात है कि एक, एक के बाद एक, एक दूसरे शहर बने मर्द औरतों और, और बच्चों के जमघटो ऐसी गुलजार होकर धीरे धीरे उजड़ जाए और जहाँ यहाँ पुराने शहर थे वहाँ नए शहर बसे और नए नए आदमी आकर वहाँ आबाद हुए फिर उनका भी खात्मा हो जाए और शहर का कोई निशान न रहे मैं तो इन शहरों का हाल दो चार वाक्यों में लिख रहा हूँ लेकिन, लेकिन सोचो, सोचो कि इन शहरों, शहरों के बनने, बनने और बिगड़ने और, और इनकी जगह नए शहरों, शहरों के बनने, बनने में कितने युग बीत गए होंगे जब कोई आदमी 70 या 80 साल का हो जाता है तो हम उसे बुढा कहते हैं लेकिन, लेकिन उन हजारों वर्षो के सामने 70 या 80 साल क्या मायने रखते हैं? जब ये शहर रहे होंगे तो उनमें कितने छोटे छोटे बच्चे बूढ़े होकर मर गए होंगे और कई पीढ़िया गुजर गई होंगी और अब बाबुल और का सिर्फ नाम बाकी रह गया है। एक दूसरा पुराना शहर दमिश्क था लेकिन दमिश्क वीरान नहीं हुआ वह अब तक मौजूद है और एक बड़ा शहर है कुछ लोगों का ख्याल है कि दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना शहर है हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर ही है सबसे पुराने शहरों में एक का नाम इंद्रप्रस्थ था जो कहीं दिल्ली के आसपास था लेकिन इंद्रप्रस्थ का अब निशान भी बाकी नहीं है बनारस या काशी भी बड़ा पुराना शहर है शायद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में हुए इलाहाबाद कानपुर और पटना और बहुत से दूसरे शहर जो तुम्हें खुद याद आगे नदियों के किनारे ही हैं लेकिन ये बहुत पुराने नहीं हैं हाँ प्रयाग या इलाहाबाद और पटना जिसका पुराना नाम पाटली था कुछ पुराने हैं इसी तरह चीन में भी पुराने शहर हैं आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले पत्र में सुनाऊंगा।